देखो हम अपने लोग प्रदूषण उत्सव में हमारे लिए कोई नई दिवाली है हम प्रतिपल दिवाली है हम प्रतिपल महामहोत्सव में प्रियाजू की दासी हैं हम उनके निज महल में हर समय रहती है चिं चिन्ह बीरथ संघ छिन् चिंख प्रेम है अगर हम वहाँ नहीं पहुंच पा रहे हैं तो हम ये तो समझ रहे हैं प्रगट महल में बैठे ये प्रगट सहचरियाँ बैठी प्रगट सिंह प्रियालाल बैठे हर समय सावधान रहकर से हमको सुख पहुंचाती है हमारी दृष्टि हम हर समय सेवा में हम प्रसाद पा रहे तो सेवा में आप क्या समझते हो हमारा ये शरीर हमारा थोड़ी है ये शरीर आपका थोड़ी है ये श्री जी की सेवा का पात्र है कभी नहीं प्रमाद स्थिति साधक की प्रमाद स्थिति मृत्यु है प्रमाद स्थिति मृत्यु एक सेकेंड के लिए चूके उत तुम्हें न जाने कहा से कहा चिंतन हमारा धन चिंतन है बाहरी दीपक जल रहे बाहरी शोभा है कितनी कितनी कितनी देर देर देर के लिए कितनी देर? अंदर की की कितनी देर? आप भाव में डूबे हो हर समय प्रियालाल के मोह से ऐसी कांति प्रकट होती है कोई दीपक वैसा नहीं कोई तेज ऐसा जिनके नखमणी की कांति के आगे सूर्य चंद्रमा फेंके लगते है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 चार साधक मिलकर चार उपासक मिलकर हम हाँ अपनी मनोवृत्ति को भगवदा कार कर सके हमें बिल्कुल इधर उधर नहीं देखना हमें बिल्कुल एकाग्रचित वाणी चित तो आप गान कर रहे हो श्रीजिया है सिद्धांत से भी और भाव से भी और प्रगट में भी जहां नाम वाणी जहां श्याम श्यामा नाम वाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस नाम वाणी निकट श्याम श्यामा प्रगट और भाव से हमारी शिविया है स्वामी गुरु प्रदत्त साक्षात श्री जी भी है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 श्यामा स्याम स्याम श्याम बाहर श्यामा श्याम भीतर श्याम इधर दिखे भगवत प्राप्ति के मतलब थोड़ी भगवान ने आशीर्वाद दे दी कुछ बचा ही नहीं तो क्या भगवत प्राप्ति हमारा मन हमारा श्री हरिवंश प्राण सुमन हरिवंश गणित्य श्री हरिवंश चित्त मित्त हरिवंश गणित्य श्री हरिवंश बुद्धि हरिवंश नाम जस अस्तित्व खत्म मन बुद्धि प्राण केवल श्यामा श्याम कोई नया उत्सव नहीं है हर समय नया उत्सव जो हो रहा है। उसके आगे कोई नया उत्सव यहाँ नित्य होली है यहाँ नित्य आनंद है। रास नित्य महारेक केवीन उत्साह नहीं होता वो तो प्रतिष्ठ भावोत्सव में मगन रहता है हाँ संयोग बन जाता है किसी तिथि तारी का तो उसमें अन्य लोग भी उस भावोत्सव में हमारे लिए प्रतिपल महा उत्सव है हम इस मशान में बैठे तो महा उत्सव है हम आगे एकांत में बैठे तो महा उत्सव समाज में बैठे तो महा उत्सव हमारा सिर्फ भाव ही खेल है हमारा जो आचार्य चरण के द्वारा स्थापित किया हुआ उपासना मार्ग इसमें न वेद का कहीं, न वेद के कर्मकांड का कहीं या न तिथि का नक्षत्र का न ग्रह का न वार का न कोई विधि विधान का एकमात्र रसिक अन्य निशान बजाय एक शाम शाम उसके लिए क्या रात क्या दिन क्या अमावस्या क्या पूर्णिमा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 आकांक्षा क्षा किए इधर उधर देखने सुनने किए कुछ अन्य मानने तो लाडी जो अत्यंत तो है देती रही जब रोगे तब वो स्वीकार करें हम कहे को समय बर्बाद करें पता नहीं कल शरीर किस दशा को पहुंच जाए आखिरी हमारे अंदर ऐसा भाव हम जी ना सके प्यारी अस्तित्व ना रह जाए हम उस भी रहे तो कैसे मिलो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 सामर्थ्य नहीं कि इतनी बड़ी वस्तु प्रियालाल को प्राप्त कर ले हमें बहुत से से से हर समय अंदर अंदर विकल विकल यही हमारी जी की प्राप्ति का उपाय है हम अंदर से रहे कि कुछ है नहीं कैसे आप मिलेगी न कोई गुण है न कोई भाव है न कोई चाव है कैसे मिलोगे स्वामी बार बार हमको पुकारते हमारे लिए कोई दीपावली उत्सव थोड़ी हम जिस उत्सव के जी प्रतिपल प्रतिपल ये कोई उत्सव वहां महाउत्सव आनंद सब महाप्रेम महाप्रेम और कछुन इनको तुगल सेवा ये संसारिक आदमी चार पटाखेगे थोड़ी देर पूजन कबाव करेंगे खाएंगे पिएंगे क्या वो तो संसार में ही हमारा प्रतिपल यही है और है क्या हमारे लिए प्रतिपली हम प्रतिपल सेवा में रहते एक क्षण के लिए भी भी रहन कहा पल पल तो कम कम बिल्कुल आ जाएगा जिन्होंने बुलाया बहुत करुणा में देने के लिए बुलाया हर समय में रहना भाव सवेद भजता तुम राधिकाचरण बहुत करुणा गई लाली जो जिस दिन आप थोड़ा सा भी सावधान वो खीचेंगे क्रत्य -क्रत्य हो, खींचेंगे ना जाओगे, जाओगे, जाओ, हो इस बात के लिए कि मुझे जो चाहिए चाह थी कहा चाह है हम की दासी बने। अंदर से देखो ना चाह है ना योग्यता है अयाचक वृत्ति से करुणा में स्वामी इतनी बड़ी निधि दे दी तो सावधान हर समस्या सावधानी है, हाँ सावधानी ही साथ वो आपके लिए नहीं आपको निमित्त बना के श्री जी बुलवा रहे सबको सावधान रहना बहुत कीमती समय केवल श्री जी के लिए समय है हो जाओगे ऐसी आनंद की अनुभूति होगी जो ये हृदय कह पड़ेगा कि ना आप कुछ नहीं चाहिए